बिन के और बस सुना कौन सुंदर जप तप दान व्रत लाघ घ वच क्रम करी होते हैं हरिता पे आद हरिता सदगुरु यो कहा सकल सिरोमणि नाम उसकी याद करो उसे पुकारो बस यही साधना का सबसे ऊंचा शिखर है सुंदर सदगुरु यो कहा सकल सिरोमणि नाम जैसे पुकार सको जो नाम प्यारा लगे जिस दिशा में सिर झुकाना हो जिस भाषा में पुकारना हो बोल के तो बोल के चुप रह के तो चुप रह के मगर यही बात एक ख्याल रखने की पुकारो अंगारी का आंख का गुलमहर रोएदार परछाइयों की चपेट दिया बातियों की कातर कुबेला होड़कता यकायक पाखी अकेला तुम कहां तुम कहां पूछो पुकारो तुम कहां तुम कहां जैसा पपीहा पुकार था अपने प्यारे को पी कहां ऐसे तुम पुकारो बस इतनी ही विधि है इतना ही नियम है ताको निस्दिन सुमरिए सुख सागर सुखधाम उसका स्मरण बने तुम्हारी श्वास श्वास में रम जाए तुम्हारी धड़कन धड़कन में रम जाए उठो बैठो चलो फिरो वह न भूले राम नाम बिल्लेन को और वस्तु कहीं कौन राम नाम के बिना और इस जगत में कमाने योग कोई भी वस्तु नहीं सुंदर जब तप दान व्रत लागे खारे लोन बाकी सब जब तप व्रत सब खारे लगते हैं जैसे नमक खारा लगता है मिठास नहीं मैं भी तुमसे यही कहता हूं माधुर्य नहीं है तुम्हारे तथाकथित जब तब व्रत में मधुरिमा नहीं मिठास नहीं सब खारा खारा है खारा क्यों है अहंकार की अकड़ के कारण मैंने इतना उपवास किया इतना व्रत किया अकड़ आती भक्त क्या कहे आंसू गिराए हैं उसने और क्या किया है यह भी कुछ खास तो करना नहीं रोया है और तो कुछ नहीं किया पुकारा है और तो कुछ नहीं किया भक्त की आंख से गिरते आंसू धीरे दीर धीरे उसके अहंकार को गलाकर बहा ले जाते उसकी पुकार पुकारते पुकारते ऐसी सघन हो जाती कि पहुंच जाती है जगत के अंतस्थल तक भेद देती है सारे अस्तित्व को सारे रूप को भेद कर अरूप तक पहुंच जाती आकार को छेद कर तीर की तरह निराकार के केंद्र तक पहुंच जाती, राम नाम पीयूष तज विश पीवे मतहीन खारी चीजों में उलझे हो व्यर्थ की चीजों में उलझे हो अहंकार का जहर पी रहे हो नाम चाहे साधना देते हो प्चरिया कहो मगर अहंकार का विस् भी रहे हो राम नाम पीयूष तज जबकि अमृत उपलब्ध है अमृत सुगम है सहज सरल साधो सहज समाधि भली सुंदर डोले भटकते जनजन आगे दीन और इसी कारण भीख मांगते फिर रहे हो हर किसी के सामने हाथ फैलायो हाथ ही फैलाने हो तो उसे एक मालिक के सामने फैला दो कहानी मुझे प्रीतिकर है मैंने बहुत बार कही फरीद को उसके गांव के लोगों ने कहा अकबर से प्रार्थना करो कि गांव में एक मदरसा खोल दे फरीद के पास अकबर आता था फरीद एक सूफी फकीर हुआ फरीद ने कहा ठीक फरीद गया राजमहल सुबह ही सुबह पहुंचा उसे ले जाया गया महल के भीतर सम्राट तब प्रार्थना कर रहा था उसके हाथ इबादत में उठे थे तो फरीद पीछे खड़ा होकर सुनता रहा कि क्या प्रार्थना कर रहा है अकबर अकबर ने प्रार्थना खत्म करते समय कहा हे प्रभु हे परमात्मा हे परवर मेरे धन को और बढ़ा मेरी दौलत को और बढ़ा कर मेरे राज्य की सीमाओं को विस्तीर्णता दे फरीद उल्टे पांव लौट पड़ा अकबर की प्रार्थना पूरी करके जैसे अकबर उठा फरीद को उसने सीढ़ियां उतरते देखा भागा फरीद के प्रति उसको बड़ा आदर था पैर पकड़ ली और कहा आए पहली दफा आए और कैसे चले कैसे आना हुआ फरीद ने कहा भूल हो गई व्यर्थ आना हुआ मैं तो सोचता था सम्राट के पास जा रहा हूं लेकिन यहां भी एक भिकमंगा पाया गांव के लोगों ने कहा था मदरसा के लिए मांग कर दो तो मैंने कहा ठीक आया था मांगने की गांव में एक मदरसा खोल दो मगर अब क्या मांगू अभी तो तेरी मांग ही पूरी नहीं हुई ये मदरसा थोड़े तेरे साम्राज्य को और कम कर देगा थोड़ा पैसा तेरा और कम हो जाएगा नहीं नहीं ये मैं ना करूंगा ये बात खत्म हो गई मुझे जाने दे सम्राट ने कि ऐसा ना करो मदरसा खोल दूंगा एक नहीं दस खोल दूंगा लेकिन फरीद ने कहा अब तुझसे ना मांगूंगा तू जिससे मांग रहा था अगर मांगना होगा तो उसी से हम भी मांग लेंगे जगह जगह हम हाथ फैलाए उस एक के सामने हाथ फैला दो वो खुद अता करे तो जहन्नम भी बहिस्त मांगी हुई निजात मेरे काम की नहीं और सच तो यह है कि भक्त तो उससे भी नहीं मांगता भक्त मांगता ही नहीं भक्त तो अपने को समर्पित कर देता है निजात उसे मिलती है स्वर्ग उसे मिलता है आनंद की उस पर वर्षा होती वो खुद अता करे तो जहन्नम भी बहिस्त मांगी हुई निजात मेरे काम की नहीं मांग के भी क्या मांगना बिना मांगे मिले तो मूल्य मांगने में ही बात खत्म हो गई मांगने में ही हम भिक्मंगे हो गए मांगने हो गए बिना मांगे मिले तो हम सम्राट और परमात्मा देता है बिना मांगे देता है पर उसकी तरफ आंख तो उठाओ उसके न्यारे रास्ते पर तो थोड़ा चलो सुंदर को न जान सके है गोकुल गांव को पैंडो ही न्यारो सुंदर डोले भटकते जन जन आगे दीन सुंदर सुरति समेट के सुमिरन सो लवलीन मत फिरो मांगते मत फिरो संसार में भटकते इकट्ठा कर लो अपनी स्मृति को अपने बोध को अपने ध्यान को सुंदर सुरति समेट के सुमिरन सो ललीन सारी ध्यान की ऊर्जा को इकट्ठा करके उस एक को एक बार पुकार लो संसार में तो कष्ट ही क्या है और संसार सभी को भिक्मंगा बना देता और भिक्मंगे को झूठा हो जाना पड़ता है पाखंडी हो जाना पड़ता है जो दिल का राज बे आहो फुगा कहना ही पड़ता है तो फिर अपने कफस को आसिया कहना ही पड़ता है तुझे ये तायरे साखे नसेमन क्या खबर इसकी कभी सयाद को भी बागवा कहना ही पड़ता है यह दुनिया है यहां हर काम चलता है सलीके से यहां पत्थर को भी लाले गिरा कहना ही पड़ता है वह फैज मसलहत ऐसा भी होता है जमाने में कि रहजन को अमीर कारवां कहना ही पड़ता है जबानों पर दिलों की बात जब हम ला नहीं सकते जफा को फिर बफा की दास्ता कहना ही पड़ता है न पूछो क्या गुजरती है दिले खुद्दार पर अक्सर किसी बेमेहर को जब मेहरबा कहना ही पड़ता है लेकिन इस संसार में तो यह चलता है पापी को पुण्यात्मा कहना पड़ेगा कंजूस को दानी कहना पड़ेगा झूठों को सच्चा कहना पड़ेगा न पूछो क्या गुजरती है दिले खुदार पर अक्सर किसी बेमहर को जब मेहरबा कहना ही पड़ता है जो कठोर जिनमें करुणा का कोई लवलेश भी नहीं उनको जब महाकरुणावान कहना पड़ता है तो दिल पे क्या गुजरती ऐसे झूठ बोलते बोलते तुम भी झूठ हो जाते हो मगर ये संसार का सलीका है ये उसकी व्यवस्था है ये उसकी राजनीति है जो दूसरों से मांगने जाएगा कुछ उसे झूठे पाखंड में पड़ना ही होगा मांगो मत एक प्रभु को पुकारो एक प्रभु के चरणों में सब समर्पित करो और फिर देखो सब आता है सब मिलता है अनायास बिना मांगे और जब बिना मांगे मिलता है तो उसका मजा और तब वह भेंट है भिक्षा नहीं तब प्रसाद है सुंदर सुरत समेट के सुमरन सोलवलीन मन बच कर्म करी होते हैं ताके आधीन तुम मन से वचन से कर्म से उसे पुकारो तो भगवान तुम्हारे आधीन हो जाएगा सुमिरन ही में सील है सुमिरन में संतोष सुमिरन है तिपाइये सुंदर जीवन मोस उस एक परमात्मा के स्मरण में ही सारा चरित्र छिपा है यह वचन सोचना गूढ़ है विचारन, गहन है भीतर इसे गुनगुनाना इसमें बड़ा स्वाद है एक ही चरित्र है भक्त का परमात्मा का स्मरण और उसके स्मरण से ही उसके जीवन में सब रूपांतरण होने शुरू हो जाते उसकी एक किरण भी याद की आनी शुरू होती तो सब कलुस मिटने लगता है कलमस गिरने लगता है दिया जला अंधेरा गया फिर अंधेरे को धक्के दे के निकालना थोड़ी पड़ता है सुमिरन ही में सील है सुमिरन में संतोष और जिसे उसके नाम में आनंद आने लगा उसे फिर संतोष संतोष है फिर उसे किसी चीज में कोई असंतोष नहीं उसे इतना मिलता है जितना वो संभाल नहीं पाता उसे इतना मिलता है जितना का वो अपने को पात्र नहीं मानता उसकी पात्रता छोटी पड़ने लगती परमात्मा अवघड़ दानी सुमरण हित पाइए सुंदर जीवन मोस और मोक्ष पाने के लिए न योग न त्याग न तप न तपश्चर्या न विधि न विधान सिर्फ स्मरण ये स्मरण का एक छोटा सा सूत्र जरा सी चिन्हगारी पड़ जाए तुम्हारे जीवन में तो भबक कर विराट अग्नि बन जाती इसमें सब जल जाता है जो व्यर्थ है और जो सार्थक है निखर के प्रकट होता है इसमें जो जो कूड़ा कचरा है जल जाता है और सोना कुंदन हो जाता है